इट फिक्स आज मैं तुम्हारा बहुत बुरा दिल तोड़ने वाला हूं मेरी बातें अच्छी लगे तो सुनते हुए तालियां मत बजाना लेकिन अगर मन करे तो गालियां दे लेना क्योंकि आज जो बात बताने जा रहा हूं वो कड़वी है लेकिन सच्ची है हम कितना धोखा खाते हैं और हम कितना धोखा देते हैं ताज्जुब की बात तो ये है कि जो धोखा देता है उसको जरा सा भी फील नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और जो धोखा खाता है वो चाहे टूट टूटकर मर जाए किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता धोखा देने वाले पर भी नहीं हम हर दिन कई बार कितनी बार धोखा खाते हैं हम किसी पर इतना विश्वास करते हैं और वो हमें बार-बार धोखा -बार देने की कोशिश करता रहता है सुबह उठते ही हम अपने आप को धोखा देते हैं उठते ही उसको याद करना चाहिए था जिसकी वजह से आज हम उठ पाए लेकिन अफसोस कि हम उसको याद करते हैं जो हमें बार-बार पीठ पीछे धोखा देता रहता है अब चाहे वो इंसान हमारे whatsapp में हो या facebook पर वो तुम्हें धोखा दे रहा है और क्यों ना दे तुम अपने आप को जो धोखा दे रहे हो तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए अपनी जिंदगी सवारने के लिए पूरा टाइम दिया गया और तुमने किसी धोखा देने वाले इंसान को याद कर कर के कर कर के अपने आप को धोखा दे डाला तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे सबसे बड़े धोखेबाज तुम खुद हो तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा तुम दे रहे हो तुमने अपने आप को सपने दिखाए थे कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जिओगे लेकिन तुमने अपने, अपने आप को किसी धोखेबाज के हवाले कर दिया अब चाहे वो धोखेबाज तुम्हारा प्यार हो तुम्हारा बॉस हो या तुम खुद हो यहां धोखे ठोक के भाव बिक रहे हैं सब इस बात को जानते हैं कि वो या तो धोखा खा रहे हैं या धोखा दे रहे हैं एहसास हो जाता है जब तुम्हारी जिंदगी आगे जाने की बजाय रिवर्स गियर में चलने लगे या एक जगह पर रुक जाए तब समझ लेना या तो तुमने किसी को धोखा दिया है या तुम धोखा खाए हो क्योंकि फैसला करना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है सबका हिसाब इसी धरती पर इसी जिंदगी में बराबर होता है किसी से झूठ बोलना भी एक धोखा है अपने सपनों को किसी के बलि का बकरा बनाना भी तुम्हें तुम्हारा धोखेबाज बना सकता है कितनी ताज्जुब की बात है कि हम किसी को या खुद को धोखा देकर खुद ही खुद के जज बन जाते हैं बिना ये सोचे बिना ये महसूस किए कि विश्वास जीतने में कई बरस लगते हैं और विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड और उस 1 सेकंड का नाम है धोखा प्लीज खुद को या औरों को धोखा देना बंद करो प्लीज खुद का वकील खुद ही बनना बंद करो अगर कर सकते हो तो अपने आप को बदलो कभी वो धोखा अपने ऊपर लेकर देखो पता लगेगा कि धोखा क्या चीज है होती है वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब मत करना लेकिन अपने धोखा देने के हुनर में बदलाव जरूर ले आना क्योंकि हो सकता है तुम कभी इतना बड़ा धोखा खाओ कि फिर कभी जुड़ ही ना पाओ जय हिंद वंदे मातरम I fix!